शंकर भाष्य अध्याय अध्या एक संबंध भाष्य एव श्रुति स्मृति विरोधान कर्म विरोधाच मोक्षस्य कर्मसाधन मोक्षा चतुर्वधक्रियाधनें सियातक यदन कर्मसाध्य तथा च श्रुतिर्माश प्रकरणे प्रजावनों प्रजासे तदुते मृत्यामृतमी किमच सुकृतम सुकृत्याक्षयत्व उच्यते सुकृत शब्दस्य कर्मणि इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों से विरोध होने के कारण तथा युक्ति से भी विरुद्ध होने से अमृतत्व कर्मसाध्य नहीं है यदि उसे कर्मसाध्य माना जाएगा तो मोक्ष भी चार प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत होने से अनित्य हो जाएगा उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और प्राप्य ये चार प्रकार के क्रियाफल हैं जब कोई अविद्या अविद्यमान वस्तु क्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है तो उसे उत्पाद्य कहते हैं जैसे घटपट आदि एक वस्तु को दूसरे रूप में परिणत करने पर जो फल प्राप्त होता है उसे विकार्य कहते हैं जैसे हार को गला कर, उसका कंकड़ बना दिया जाए दोष को हटाना और गुण को प्रकट कर देना संस्कार है जैसे किसी दर्पण को घिसकर उसका मैल हटा दिया जाए और उसमें चमक पैदा कर दी जाए किसी अप्राप्य वस्तु को क्रिया द्वारा प्राप्त करना यह प्राप्त क्रिया क्रियाफल है जैसे गमन क्रिया के द्वारा कृषि ग्राम विशेष में पहुँचना जो क्रियासाध्य होता है वह अनित्य होता है इस नियम के अनुसार क्रियासाध्य वस्तु की नित्यता नहीं देखी जाती किंतु मोक्ष को तो सभी सिद्धांत वालों ने नित्य माना है चातुर्मास्योग के प्रकरण में ऐसी श्रुति भी है कि हे मृत्य तू पुनः पुत्र रूप से उत्पन्न होता है यही तेरा अमृत्व है तथा सुकृतम अक्षयम हवई चातुर्मासाजिन्कृतम भवती इस श्रुति में सुकृत का अक्षयत्व बतलाया गया है और सुकृत शब्द कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है नन् तरी कर्मणाम देवादी प्राप्ति हेतु बंध हेतु शंका तब इस प्रकार तो देवत्वादि की प्राप्ति के हेतु होने से कर्म बंधन के ही कारण सिद्ध होते हैं सत्यम सतो बंध हेतुत्व एवं तथा च्रुति ही कर्मणा पितृलोक सर्व एते सर्वते पुण्यलोका इष्टापुर मनमान्येयो वेद वेदियंते नाकस्य वेदय प्रमूढ़ाक पृष्ठते सुकते नुभूम लोकनर वशंती ये केचिपारदर्शिन विद्याम पुषो न तो पुरुषो नतु स्मृत एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्नागतागतम काम इति समाधान सचमुच स्वयं तो वे बंधन के ही कारण हैं ऐसा ही श्रुति भी कहती है कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है ये सब पुण्य लोगों के ही भागी होते हैं इष्ट और पूर्व पुरत कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले मूढ़ पुरुष किसी अन्य श्रेय साधन को नहीं जानते वे लोग स्वर्ग लोक के उच्च स्थान में अपने पुण्य कर्म के उपभोग के लिए प्राप्त दिव्य देह में पुण्य फल भोग कर इस लोक में या इससे भी निकृष्ट लोग पशु पक्षी आदि योनि अथवा नरक में प्रवेश करते हैं इस प्रकार जो कोई कर्मों में अनासक्त होते हैं वे ही पारदर्शी होते हैं यह पुरुष ज्ञान स्वरूप है यह कर्म प्रधान नहीं माना जाता इस प्रकार त्रयी धर्म केवल वैदिक धर्म में तत्पर रहने वाले सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं इत्यादि यदा पुनः फल फलनपेक्षरा कर्मुष तदा मोक्ष साधन ज्ञान शुद्धि साधन पारंपर्य मोक्ष साधन भवति तथा भगवान्मण्यादा कर्मा संगम त्यक्त कौती यहाते न स पापेन पद्मत्र भसयन मनसा बुद्धिया कवलर की योगिना कर्म कुरंती संगम त्यक्वात्मशुद्ध यदि यदस्नासी युहसी यद दधासीपस्व यद स्कोन युष्वा मदर्पण शुभाशुभ फलैरव मोक्षसे कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तों परसी किंतु जब कोई पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल भगवान के लिए ही कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो वे मोक्ष के साधन ज्ञान के साधनभूत अंतकरण शुद्ध के साधन होकर परंपरा से मोक्ष के साधन होते हैं ऐसा ही भगवान ने कहा है जो पुरुष कर्मफल की आसक्ति छोड़कर भगवान के समर्पण पूर्वक कर्म करता है वह जल से कमल के पत्ते के समान उस कर्म के शुभा शुभ फल रूप पाप से लिप्त नहीं होता योगी लोग फल विषयक आसक्ति छोड़कर केवल शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं हे कुंतिनदन तुम जो कुछ भी कर्म करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ स्रोत या स्मार्थ यज्ञ रूप हवन करते हो जो कुछ तप करते हो और जो कुछ दान देते हो वह सब मुझे अर्पण कर दो ऐसा करने से तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म के बंधन से छूट जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो जीते जी ही कर्म बंधन से मुक्त होकर देहपात होने के बाद मुझे ही प्राप्त होगे इत्यादि तथा च मोक्षे क्रम शुद्धभाव मोक्षा भाव कर्मभि तत्शुद्धि दर्शय श्री विष्णुधर्मे अनुचानस्तो यद्वा कर्म ततः परम् ततो तथा परम, ज्ञावती योगी मुक्ति क्रम लेत इसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मोक्ष में क्रम चित्त चित्तशुद्धि के अभाव में मोक्ष न होना और कर्मों के द्वारा चित्त की शुद्धि होना ये सब दिखाए गए हैं योगी पहले वेदाध्यायी फिर यता तत्पचा कर्म संयासी और फिर ज्ञात्व प्राप्त करता है इस प्रकार वह क्रमश मुक्तिलाभ करता है अनेक जन्म संसार चित्ते पाप समुच्च नाक्षीणे जयते पुनसाम पुसा गोविंदमुखी मति तपो तपोज्ञान सभी नाण क्षीण पाप कृष्णे भक्ति प्रजाते महामुक्ति पापकर्माशयोग महामुक्तिरोधकृत्व शमरे कार्य संसार सुवर्णाधि महादान पुण्य भीना सुवर्णाधिमहादान पुण्यतीर्थवगाहै शीर महाक्लेक्तम भवता श्रुति संशास्त्र श्रवण पुण्यदर्शन गुरुशुश्रूषण पाप पापबंध प्रशाम याग्वलोपी शुद्धपेक्षा तस्धन च दर्शय कर्तव्याशुस्तु भिक्षुकेन विशेषतः ज्ञानोत्पत्तिवतंत्रीकर मलि यहादर्शो रूपक न क्षमा तथा विपक्व आत्मजान से न क्षमा आचार्योपाशन वेद शास्त्रावेकिता सत्कर्मणान संग सद्भिगिशुभायालोका लंभ विगम दर्वभूतात्मदर्शन त्याग परग्रहा त्या जीर्णकाषा धारण विषयन्द्रिय संधत विवर्जनम शरीरपरिसख्या प्रवृत्तिस्वगदर्शनम निर्जास तमसा सत्व निर्जास्तमसा सत्शुद्धिस्पृता श्रम एकय संशुद्ध तत्सत्वी योग्यमृती भव वेदुराणा विद्योपनिषदस्तः श्लोकास्त्रण भाष्या्यवाम क्वचि वेदावचन यो ब्रह्मचर्य तपोद श्रद्धोपवासतंत्र आत्मनो ज्ञान हेतव इसी प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जब तक अनेकों जन्म के सांसारिक संसर्ग से संचित हुआ पाप पुंज छीण नहीं होता तब तक लोगों की बुद्धि भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होती हजारों जन्मों के पीछे तपस्या ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप छीण हो गए हैं उन्हीं लोगों की भगवान कृष्ण में भक्ति होती है इस लोक में पाप कर्मों का संस्कार ही आत्यंतिक मुक्ति का विरोधी है अतः संसार से डरने वाले पुरुष को उसी के नाश का प्रयत्न करना चाहिए स्वर्ण दान आदि बड़े बड़े दानों से पवित्र तीर्थों में स्नान करने से और शास्त्रानुकूल शारीरिक महान कष्टों के सहने से उसका नाश हो सकता है देवा अपराध श्रुति और शास्त्रों के श्रवण पवित्र तीर्थ स्थानों के दर्शन और गुरु की सेवा करने से भी पाप का बंधन निवृत्त हो जाता है याज्ञवल्कजी भी ज्ञान में चित्त शुद्धि की अपेक्षा और उसके साधन प्रदर्शित करते हैं ज्ञानोत्पत्ति की हेतु होने से भिक्षु को स्वतंत्रता तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से चित्त की शुद्धि ही करनी चाहिए जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना रूप नहीं देखा जा सकता उसी प्रकार जिसका अंतकरण परिपक्व वासना रहित नहीं है वह आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता अब अपचित शुद्धि के साधन बतलाते हैं गुरुसेवा भेद और शास्त्र के तात्पर्य का विवेचन शुभ कर्मों का आचरण सत्पुरुषों का संग अच्छी वाणी बोलना स्त्री मात्र के दर्शन और स्पर्श का त्याग समस्त प्राणियों में आत्मदृष्टि करना परिग्रह का त्याग पुराने काषाय वस्त्र धारण करना विषयों की ओर से इंद्रियों को रोकना तंद्रा और आलस्य को त्यागना देहत्व देह तत्व का विचार प्रवृत्ति में दोष दर्शन रजोगुण और तमोगुण के त्याग द्वारा सत्वगुण को बढ़ाना किसी प्रकार की इच्छा न करना और मनोनिग्रह इन उपायों के द्वारा जिसका अंतकरण पवित्र हो गया है वह योगी अमृतत्व अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वेद पुराण ज्ञान में उपनिषद श्लोक सूत्र भाष्य भाष्य का लक्षण इस प्रकार बताया गया है सूत्रस्थम पदमाधाय पदय सूत्रानुसारी भी स्वपदा च वर्ण्य भाष्य भाष्य विदो विदोहो भाष्य तथा और भी जहाँ कहें जो कुछ शास्त्र हैं वे सब एवं वेद पाठ यज्ञानुष्ठान ब्रह्मचर्य तप इंद्र दमन श्रद्धा उपवास और स्वतंत्रता दूसरे किसी की आशा न रखना ये सब आत्मज्ञान के साधन है तथा चाथर्वणे विशुद्धियपेक्ष दर्शयति जन्मांतर जन्मस्रेश् यदा क्षीणासु कि तदा पश्योगसारो छेदनम महत यस्म विशुद्धे विरजे चित्ते आत्मवत् यमत् पश्यत क्षीणदोषा तमेंतम वेदावचन ब्राह्मणा विविध सन्ती यज्ञ तपसा नाशकन बृहदारण्य के विविधा हेतुत्व यज्ञादीना दर्शयति इसी प्रकार अथर्वेदी उपनिषद में भी आत्मज्ञान चित्रशुद्धि की अपेक्षा रखने वाला है यह दिखलाते हैं जिस समय सहस्रों जन्मों के अनंतर पाप क्षीण हो जाते हैं उसी समय पुरुष योग के द्वारा संसार का उच्छेद करने वाला ज्ञान रूप महान साधन देख पाते हैं जिस चित्त के शुद्ध और निर्मल हो जाने पर जिनके दोष क्षीण हो गए हैं वे यतिजन संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप ही देखते हैं वेदारण में भी उस इस आत्म को ब्राह्मणगण वेद पाठ यज्ञ दान तप और उपवास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इस वाक्य द्वारा श्रुति यज्ञादि को जिज्ञासा का हेतु तो प्रदर्शित करती है ननु विद्याद्या यस्तभेदय सह तपो विद्या च विप्र न्रेयसकम परम् इत्यादिना कर्मण अपि अमृतत्व प्राप्ति हेतु अवगम्यतेपक्ष जो विद्या ज्ञान और अविद्या कर्म इन दोनों को साथ साथ जानता है तप और ज्ञान से ब्राह्मण के निःश्रेय के उत्कृष्ट साधन है इत्यादि वाक्यों से तो कर्मों का भी अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु होना जान पड़ता है सत्यम अवगम्यतव तदपेक्षित शुद्धिद्वारण न चक्षा तथा विद्या विद्या तपो विद्या च विप्रय कर्म पर इत्यादि ज्ञानकर्मोली श्रेयसहेतु कथम अनयोस्तु तमीत्यांक्षायांक्षाया तपसा कलमस हंसी विदया मृतम स्नते अदया मृतुम तीर्थ विद्या मृतम स्नुतेक्यशेषेण कर्मण कलम्शयेतु विद्या अमृत प्राप्तिव प्रदर्शिता तत्रापि शुद्ध्यान्तरकारुपदेश तल लोपसृंगार कर्तव्यः सिद्धांति ठीक है जान तो पड़ता ही है परंतु ज्ञान के लिए अपेक्षित चित्त शुद्धि के द्वारा ही कर्म का अमृतत्व में हेतुत्व है साक्षात नहीं इसी से विद्याम चा विद्याम च तथा तपोविद्या च विप्रस्य न श्रेयस कर्म परम इत्यादि वाक्यों से ज्ञान और कर्म का निःश्रेयस में हेतुत्व बतलाकर ऐसी जिज्ञासा होने पर कि ये किस प्रकार उसके हेतु है तपसा सा कलम संहंती विद्यामृतमस्ुते तब से पाप नष्ट करता है और ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करता है और अविद्यामृतम तृत्वा विद्यामृतमस्नुते कर्म से संसार रूप मृत्यु को पार करके ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त करता है विद्या और अविद्या विद्या इन वाक्य शेषों से कर्म का पाप में कारणत्व और ज्ञान का अमृतत्व प्राप्ति में हेतुत्व प्रदर्शित किया है और भी जहाँ कहें शुद्धि आदि अन्य कर्मों का उपदेश दिखाई दे न दे वहाँ भी शाखातरोपारण न्याय से जहाँ एक ही जाति के कर्म या उपासना का वेद की विभिन्न शाखाओं में वर्णन हो किंतु शास्त्र भेद से उनके फल या अनुष्ठान की शैली में भेद दिखाई दे वहां अन्य शाखाओं में आए हुए अधिक अंश को सम्मिलित करके न्यूनता की पूर्ति कर लेनी चाहिए इसे शाखांतरोपसंहार न्याय कहते हैं इसका विशद वर्णन ब्रह्मसूत्र भाष्य के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में देखना चाहिए उसका उपसंहार संग्रह कर लेना चाहिए ननु विशेष समाह इति कर्मा जिजीवशेचम सामज्जीव कर्माष्ठानियमें सती कथम विद्या या मोक्षसाधन पूर्वपक्ष किंतु कर्म करते हुए ही सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करे ऐसा जीवन पर्यंत कर्मानुष्ठान का नियम रहते हुए ज्ञान मोक्ष का साधन कैसे माना जा सकता है उच्यते कर्मण्यधिकृत सय नेमो नृत्याज्य ब्रह्मवादि तथा च विदुष कर्मधिकार दर्शय श्रुति नईत विद्वाषि विधेय न रुद्यते विध्ना शचारेतस्म वै तत्पूर्व विद्वांसोज्ञोत्र न जुह्वांचक्रिरे एतंवा तमात्मा विदि ब्राह्मण पुत्रेसनायाच वित्त शनाया लोकसनायाष्च व्युत्थयाथ व्युत्थयाथिक्षाचर्य चलस्म वी तद विद्वांस आहुष का वशेया कि वयम अद्यमहे कि वैम्छा स ब्राह्मण कें सियान सैत्तेने एवेति यथा भगवान यस्वामित आत्मतृप मानव आत्मनव संतुष्ट तस् कार्य नीद्यते नाइ तस्ते नर्थों नकृत नेह कशन न चास्य चाचूतेसु कस्यश्रय सिंती बतलाते हैं यह नियम कर्माधिकारी के ही लिए है जो कर्म के अधिकार और शास्त्र ज्ञान से बाहर हैं उस ब्रह्मवेत्ता के लिए नहीं है इसी प्रकार श्रुति भी ब्रह्मवेत्ता को कर्म के अधिकार से बाहर दिखाती है यह ब्रह्मवेत्ता ऋषियों की आज्ञा के अधीन नहीं है और न यह शास्त्र का अनुयायी होकर उसकी आज्ञा से रुक ही सकता है इसीलिए पूर्ववर्ती विद्वान अग्निहोत्र नहीं करते थे इस आत्म तत्व को जान लेने पर ब्राह्मण लोग पुत्रेषणा वित्तषणा और लोकेषणा को छोड़कर भिक्षाचर्या करते हैं ब्रह्मवेदता काव्य से ऋषियों ने भी यही कहा है हम किस प्रयोजन के लिए अध्ययन करें और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यज्ञ करें वह किस प्रकार ब्रह्मरिष्ट हो सकता है जिस प्रकार भी हो ऐसा सर्व त्यागी ही होगा जैसा कि श्री भगवान भी कहते हैं जो पुरुष आत्मा में ही प्रेम करने वाला आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है उस पुरुष का इस्लोक में कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न करने से यहाँ उसे प्रत्यवाय आदि अनर्थ की भी प्राप्ति नहीं होती तथा संपूर्ण भूतों में उसका कोई अर्थ व्यपासय अर्थ सिद्धि का सहारा भी नहीं है तथा चाह भगवान्मेशरोकूटो वाख्याले ज्ञले नैतेन विप्र त्यक्तंग इह लोके नास्थी विप्रेन्द्र अस्थेत योक कर्तव्य नास्थी तस्वी जीवन्मुक्त यतस्तु स्याद् सैद्रह्म परमार्थतः ज्ञानाभ्यास नित्यं विरक्तो ह्य विवश्य कर्तव्य ज्ञानमेवाधिकच्छति ज्ञान त्यक्त्वा गगछति वर्णाश्रिमा त्यक्वा ज्ञानम दिवजोत्तम सो ज्ञानी नात्र संशयः क्रोधो भय तथा लोभो मोहो भेदो मदस्तम धर्मर्मौा हि तदसाच्च तनुग्रहः शरीरे शरीर सती वैक्ले सौ विद्यात अविद्या विद्या हिवास्ह योगि क्रोधाद्या धर्म चश्य तछयाच शरीर न पुनः संप्रयुज्यते सा संप्रयुज्य सारा दुखत्रयर्जि लिंग पुराण में कालूटोपाख्यान में ऐसा ही भगवान महेश्वर भी कहते हैं हे द्विजेंद्र इस ज्ञान के द्वारा अनुसंग हुए जीव को कोई कर्तव्य नहीं रहता यदि रहता है तो वह तत्ववेदता नहीं है इस उसे इस लोक और परलोक में भी कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि वास्तव में ब्रह्मवेदता तो जीते हुए ही मुक्त हो जाता है परमार्थ तत्व को जानने वाला ज्ञानाभ्यास में तत्पर विरक्त कर्तव्य की चिंता छोड़कर केवल ज्ञान ही को प्राप्त करता है हेद विश्रेष्ठ जो वर्णाश्रमा हिमालय पुरुष ज्ञान दृष्टि को त्याग कर मोह वश कहीं अन्यत्र सुख मानता है वह अज्ञानी है इसमें संदेह नहीं क्रोध भय लोभ मोह भेद दृष्टि मद अज्ञान और धर्माधर्म ये सब ऐसे लोगों को ही प्राप्त होते हैं और इनके अधीन होने पर देह धारण करना पड़ता है तथा शरीर के रहते हुए क्लेश अवश्यंभावी है अतः जीव को अविद्या का त्याग करना चाहिए जो योगी विद्या द्वारा अविद्या का त्याग करके स्थित है उसके दोष तथा धर्म और अधर्म इस लोक में रहते हुए ही नष्ट हो जाते हैं इनका क्षय होने पर उसका फिर शरीर से संयोग नहीं होता तथा वही त्रिवीत ताप से छूटकर संसार से मुक्त हो जाता है तथा शिवधर्मोत्तरे ज्ञामृत नृप्त से कृतकृत योगिन नैवास्थ किंचितित् कर्तव्यम अस्त नवेद लोकद्व कर्तव्य किंचित नाते यही सभीक्त सपूर्ण समदर्शन है तथा शिवधर्मोत्तम में कहा है जो योगी ज्ञानामृत से तृप्त होकर कृतकृत हो गया है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता और यदि रहता है तो वह तत्ववेदता नहीं है उसे दोनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं रहता वह सर्वथा पूर्ण और समदर्शी होने के कारण इस इस्लोक में ही मुक्त हो जाता है तस्मा विदुष कर्तव्यावाद अविद्याषय एवा कुरन्न कर्मनियम कुरेति च ना कर्मनियम किंतु विद्या महात्म्य दर्शेत यहाम कर्मुष्ठान द्रष्ट्यम भवति एकदुक्त यज्जीव यहाम पुण्यपादीकुर्दुषी न कर्मलेपोतिद्यासाथ्या्या ईशाभाष्यक्तन भुंजितादुषा सर्वक्यागेनात्म पालन मुक्ति ब्रह्म विधिकर्तव्योक्तिप्य युक्त मात्र चकदो विदुषस्त्यागकर्तव्यता नोकवान्न कुरेह लोके विद्यम पुण्यपादि कर्म जीवं न यवज्जीव दिजीवेत नुण्यादिबंध भयाद्यादीक तक तुषणिवेतर्मा कुर विदुषे थयि तो यज्जीवाष्ठाथ स्वूप प्रच्युति पुण्यादन संसारान्वय नास्त अथवेत कर्माष्ठानोत्तर काल भाव्य भाव संसारान्वय नास्त विन न कर्म लिप्यते तथा चुत्यंतर न लिप्यते कर्मण पापक कर्म न श्लिष्यते नैद एवं हाष्स पापम प्रदूयते अतः विद्वान के लिए कोई कर्तव्य न होने के कारण कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे इत्यादि रूप से कर्म करने का नियम केवल अज्ञानियों के ही लिए है अथवा यह समझना चाहिए कि कुरवन ने इत्यादि वाक्य कर्म का नियामक नहीं है अपितु तो ज्ञान की महिमा दिखाने के उद्देश्य से ज्ञानी के लिए स्वेच्छानुसार कर्मानुष्ठान प्रदर्शित करने के लिए ही है इसके द्वारा यह बतलाया गया है कि विद्वान शिक्षा से जीवन पर्यंत पुण्य पापादि रूप कर्म करता भी रहे तो भी ज्ञान के सामर्थ्य से उझे उन कर्मों का लेप नहीं होगा तात्पर्य यह है कि ईशाभाष्यदम सर्वम यहाँ से लेकर तेन त्यक्तें भुंजी था इस प्रथम मंत्र से सर्वकर्म पर त्यागपूर्वक आत्मरक्षा का प्रतिपादन करने पर वेद यह देख कि जिसके लिए कोई भी विधि नहीं की की जा सकती उस ब्रह्मविदता के लिए सर्व कर्म पर त्याग का विधान करना भी अनुचित ही है चकित हुआ अतः यह दिखाने के लिए कि मैंने विद्वान के लिए कर्म त्याग की भी विधि नहीं की है यह कहा है कि ज्ञानी इस ल्लोक में आजीवन यथा प्राप्त पुण्य प्रापादिर रूप कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे उसे पुण्यादि फल के बंधन के भय से पुण्यादि को त्याग कर चुपचाप बैठने की आवश्यकता नहीं है ज्ञानी में अभिमान नहीं होता और न उसकी भोग दृष्टि ही होती है इसलिए किसी भी प्रकार की वासना न रहने के कारण वह न तो पुण्य फल की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्मों में ही प्रवित होता है और न आसक्तिवश पाप कर्म ही करता है उसके प्रारब्धानुसार उससे जो कर्म होते हैं उससे अन्य पुरुषों का जो इष्ट या अनिष्ट होता है उसके कारण वे उनमें पुण्य या पाप का आरोप कर लेते हैं इसलिए उन्हीं की दृष्टि से यहाँ ज्ञानी के कर्मों को पुण्यपाप विशेषणों से विशेषित किया है यदि अपने द्वारा होते हुए कर्मों में ज्ञानी की पुण्य पाप दृष्टि रहेगी तो यह असंभव है कि उसे उसका फल न भोगना पड़े पुण्य प्राप्त दृष्टि तो जीव की होती है और ज्ञानी में जीवत्व का अत्यंत अभाव होता है क्योंकि इस प्रकार यावत जीवन कर्म करते रहने पर भी तुक्ष ब्रह्मविद्ता का अन्यथा भाव स्वरूपच्युति अर्थात पुन्यादि के कारण होने वाला संसार का संसर्ग नहीं हो सकता अथवा इतः जानी कर्मानुष्ठान के पीछे होने वाला अन्यथा भाव संसार का संसर्ग नहीं हो सकता क्योंकि तुझ ब्रह्मवेत्ता में स्थापित कर्म लिप्त संपृक्त नहीं होता ऐसे ही अन्य श्रुतियाँ भी है पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता इस प्रकार जानने वाले को पापकर्म का संसर्ग नहीं होता उसे पुण्य पाप संताप नहीं दे सकते इसी प्रकार इसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं लैंगे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म कुर्ते तथा ज्ञान सर्वकर्माणी ही जीयंत जीते नात्र संशय क्रीड़नपि न लिप्येत पापे नाना विधेरपी लिंग पुराण में कहा है इसी प्रकार ज्ञानाग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है इसमें संदेह नहीं कि ज्ञानी के समस्त कर्म जीर्ण हो जाते हैं वह नाना प्रकार के पाप पुण्यों से क्रीड़ा करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता शिवधर्मोत्तरे तस्मा ज्ञानाशनाशेष कर्मबंधन काम कामकृत्वा शुद्धात्म तिषति यहां बंडी महादुषमा चदहेत तथा शुभाशुभ कर्म ज्ञादते क्षण पद्मपत्र तथा तो ये स्वस्थर न लिप्यते शब्द विषयांो तद्वानी यद्वन मंत्र यवंत्रोपेत क्रीडन क्रीडन दंश्य क्रीडन्हीं न, न लिप्येत तदवदींद्रिय सधी मंत्रोषधि बलैद जीते भक्षिम विषम तदर्वा पापा जी ज्ञानिना न शिव शिवधर्मोत्तर में भी कहा है अतः वह तुरंत ही सकाम या निष्काम भाव से किए हुए संपूर्ण कर्म बंधन को ज्ञान रूप खड़ग से काट कर शुद्ध हो अपने आत्मा में स्थित हो जाता है जिस प्रकार अत्यंत प्रज्जवलित हुआ अग्नि सूखे और गीले सब प्रकार के ईंधन को जला डालता है उसी प्रकार ज्ञानाग्नि एक क्षण में ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को भस्म कर देता है जिस प्रकार कमल का पत्ता अपने ऊपर पड़े हुए जल से भी लिप्त नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्धवश अपने को प्राप्त हुए शब्दादि विषय रूप जल से लिप्त नहीं होता जिस प्रकार मंत्र बल से संपन्न हुआ पुरुष सर्पों के साथ खेलते रहने पर भी उनके द्वारा नहीं रसा जाता उसी प्रकार ज्ञानी इंद्रर रूप सर्पों के साथ क्रीड़ा करते रहने पर भी उनसे लिप्त नहीं होता जिस प्रकार खाया हुआ विष्वी मंत्र और औषधि के सामर्थ्य से पच जाता है उसी प्रकार ज्ञानी के सारे पाप एक क्षण में नट हो जाते हैं तथा पुरुषार्थ इति सूत्रकार पुषार शब्दीतिदरायण युषाथहेतुम शेष्वादाद यहां इदीना कर्मेक्षित कर्तपद प्रतिपक विद्याया कर्मशेष्वामख्य अकोपदेश भादरायण से इत्यादि कर्तवादी संसार, संसार धर्म रूप संसारधर्मरितापहत पापादीप्रह्मोपदेश तदिजानपूर्वि तो कर्माकार सिद्धिवास कर्माधे क्रियाकारक समस्तस्या, प्रपंचस्या, विद्या समस्त स्वरूपोपम स स्वरूपो विद्यात विद्यासाथ कर्माधिकारो चिति कर्माधि प्रसंग प्रक्रणवा भिन्न कार्यवाच्च परस्पर विकल्पः विकल समुच्चयंगांगी भावो वा नापाद्य अतएव चाग्निधनाद्यनापेक्षा विद्या परम पुरुषाथहेतुवाग्निधनाद्रमकर्मा विद्याद्ध नापेक्षिती पूर्वोत्तर से फल मुपसृता एवानपेक्षायां यज्ञादि सर्वापेक्षा रस्वत्रतम न्यम अनपेक्षा उत्पन्ना विद्यालि प्रति न किंचिदपेक्ष उत्पत्ति तत् तत्प्र... तपेक्षत तत्प्र... विवधस यज्ञरी विवधा साधन कर्मण मुपयोग दर्शित तथा चेषा स्तुतर्वा ये सूत्रद पूर्व ने मंत्र सै विद्विषय विद्यास्तुति दर्शित अत उन्न प्रकारे ज्ञान से मोक्ष साधनवाद परंभ तथा सूत्रकार भगवान भी पुरषारथोत अर्थात स्वतंत्र साधनभूत इस औपनिषद आत्मज्ञान से मोक्षरूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है क्योंकि इसमें तरति शोकम आत्म इत्यादि स्ति प्रमाण है ऐसा बादरायण आचार्य का मत है शब्दातीति बादरायण इस सूत्र से ज्ञान को ही परम पुरुषार्थ का हेतु बतलाकर फिर शेषवाद पुरुषार्थवादो यथान्यस्वित जैमिन इस सूत्र से इस सूत्र का विशद अर्थ इस प्रकार है जैसे जेता इस यज्ञ में करणभूत ब्रीही के साथ ही उसका प्रोक्षण आदि भी यज्ञ का अंग माना जाता है उसी प्रकार आत्मा कृति रूप से यज्ञ आदि कर्म का अंग होने के कारण उसका ज्ञान भी उस कर्म का अंग ही है अतः आत्मज्ञान के महान फल को बताने वाली तरती शोकम आत्मित इत्यादि श्रुति से सत्वात्थ यज्ञ आदि कर्मों का अंग होने के कारण पुरुषार्थवाद है अर्थात पुरुष आत्मा की प्रशंसा के लिए अर्थवाद मात्र है जिस प्रकार की अनान्य द्रव्य संस्कार संबंधी कर्मों में फल श्रुति अर्थवाद मानी जाती है उदाहरण के लिए निम्नांकित श्रुति है जर्णमयी झुहुर्भवती न स पापम श्लोकम शुणोती जिसकी पलाश की जुहु होती है वह कभी पाप में यश का श्रवण नहीं करता यह फलश्रुति यज्ञ संबंधी झूठ से संबंधित रखने वाले पलास की प्रशंसा करने से यज्ञ की ही अंगभूत है अतः यज्ञ से सोने से अर्थवाद मानी गई है ऐसा जामनी का मत है अभिप्राय यह कि यज्ञादि का करता और भोक्ता संसारी जीव ही शरीर छोटने पर आत्मा या परमात्मा शब्द से कहा गया है जो संसारी जीव है उसी के ज्ञान का महत्व वेदांत में बताया गया है इस मत में ईश्वर का अस्तित्व नहीं स्वीकार किया गया है इस सूत्र से जैमिनी के मतानुसार कर्म में अपेक्षित कर्ता का प्रतिपादन करने वाली होने से विद्या के कर्मशेषत्व की आशंका कर अधिकोपदेशातु बाधराण सेव तदर्शनात् जैमिनी के पूर्वोक्त मत का खंडन करते हुए कहते हैं अधिकोपदेशातु इत्यादि यदि कर्ता भोक्ता संसारी जीव का ही उपनिषद की श्रुति में उपदेश किया गया होता तो उक्त रूप से की हुई फल श्रुति अवश्य ही अर्थवाद हो सकती थी किंतु वहां तो संसारी जीव की अपेक्षा बहुत ही उत्कृष्ट असंसारी परमेश्वर का वेद रूप से उपदेश किया गया है इसलिए मुझ बादरायण का आत्मज्ञान थे मोक्षरूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है इत्यादि पूर्वोक्त मत जो का त्यों ठीक ही है क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्वित इत्यादि श्रुतियों में उस उत्कृष्ट परमात्मा के स्वरूप का उपदेश देखा जाता है अधिकोपदेशातु तो भादरायणस्थ इस सूत्र से यह बतलाया है कि विद्या कर्तृत्वादि सांसारिक धर्मों से रहित निष्पापादित रूप ब्रह्म का प्रतिपादन करती है इसलिए जो पुरुष इसके ज्ञानपूर्वक कर्माधिकार की सिद्धि की आशा रखता है उसके कर्माधिकार के हेतुभूत अविद्या जनित क्रिया कारक एवं फल रूप समस्या संसार के स्वरूप का विद्या के प्रभाव से विनाश देखा जाने के कारण कर्माधिकार के उच्छेद का प्रसंग उपस्थित होने से तथा कर्म और ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रकरण और भिन्न भिन्न कार्य देखे जाने के कारण उनका आपस में विकल्प समुच्चय अथवा अंगांग भाव कुछ भी नहीं हो सकता वेद में कर्मकांड और ज्ञान कांड ये दोनों अलग अलग हैं तथा ज्ञान से मोक्ष और कर्मों से स्वर्गादि की प्राप्ति होती है इसलिए इनके फल भी अलग अलग हैं अतः इन दोनों का परस्पर न तो विकल्प एक ही प्रयोजन के लिए दोनों में से किसी एक का अनुष्ठान न समुच्चय दोनों का एक साथ अनुष्ठान और न अंगांग भाव एक का दूसरे के अंतर्गत होना ही हो सकता है ऐसा प्रतिपादन करके अतए क्योंकि अविद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ रूप पुरुष रूप है इसीलिए इसमें अग्नि ईंधन आदि आश्रम आश्रमित कर्मों की अपेक्षा नहीं है नाद्यन अपेक्षा इस सूत्र से विद्या ही परम पुरुषार्थ की हेतु होने के कारण वह अपने प्रयोजन की पूर्ति में अग्नि आदि से निष्पन्न होने वाले आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं रखती इस प्रकार पूर्वोक्त अधिकार के फल का उपसंहार कर ज्ञान प्राप्ति में कर्म की अत्यंत अनपेक्षा प्राप्त होने पर सर्वापेक्षा अर्थात विद्या अपनी उत्पत्ति में योग्यतावश सभी आश्रम कर्मों की अपेक्षा रखती है जैसे योग्यता अनुसार अश्व का उपयोग होता है इस विषय में तमेव, तमेवतम वेदांवचन ब्राह्मणा विविध संति यज्ञेना इत्यादि श्रुति प्रमाण है अर्थात जैसे घोड़ा रथ में ही जोता जाता है हल में नहीं इसी प्रकार विद्या अपनी उत्पत्ति में कर्मों की अपेक्षा रखती है मोक्ष रूप फल की सिद्धि में नहीं इस सूत्र से यह बताया है कि कर्म की बिल्कुल ही अपेक्षा ना हो ऐसी बात नहीं है अपितु विद्या उत्पन्न हो जाने पर ही अपने फल की सिद्धि में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखती अपनी उत्पत्ति में तो उसे कर्म की अपेक्षा है ही क्योंकि यज्ञ के द्वारा आत्मा को जानना चाहते हैं इस श्रुति से वेद ने जिज्ञासा के साधन रूप से कर्मों का उपयोग दिखलाया है तथा इसके आगे ना विशेषात और स्तुत येनु येनुमतिर्वा इन दो सूत्रों द्वारा कुरवन देह कर्माणी इस श्रुति के दो प्रकार से अर्थ दिखलाए हैं पहला यह कि यह कुरवनदेव इत्यादि मंत्र अज्ञानी के लिए है तथा दूसरा अर्थ यह है कि मंत्र विद्या ज्ञान की स्तुति के लिए है इसलिए उक्त प्रकार से ज्ञान ही मोक्ष का साधन होने के कारण आगे की उपनिषद को प्रारंभ करना उचित ही है मिथ्यात्वे सते जाना न जानाद ननुबंध से मिथ्यात् सति ज्ञानिवर्तवृतव सैत नदस्थिति प्रतिपन्नवाद बाधाभावाद्युष्मिस्वरूपत्वत्त्मनोवक्षण सादृश्या दिया भावाद ध्यासंभवाच पूर्व पक्ष यदि जीव का बंधन मिथ्या होता तो वह ज्ञान से निवृत्त होने योग्य हो सकता था और ऐसी अवस्था में ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती थी किंतु ऐसी बात है नहीं क्योंकि बंधन प्रत्यक्ष सिद्ध है इसका बाध नहीं होता और जुस्मत असमाधि मैं आदि रूप से प्रतीत होने के कारण आत्मा का स्वरूप सबसे विलक्षण है अतः उसके किसी का सादृश्य न होने के कारण उसमें किसी अन्य वस्तु का अध्यास होना भी संभव नहीं है उच्चते न तावद प्रतिपन्न सत्यम वक्त शक्य थे प्रतिपत्ते सत्यत्म त्वे, मिथ्या समानत्वात, नापी, बाधा मिथ्या मिथ्या सवात्स्य कारण मुखेन चाधसंभवात्था श्रुति प्रपंच से मिथ्यायां दर्शय न कुतो तत्तीय नास्वैत नास्ति वेद नास्तमें वाचारंभम विकारो नामेय एककमे सत् नेहना किंचन एक द्रष्टव्यम मू प्रक मृजते विश्वत इंद्रो मै भीपुरूप इत्यादिवाक्य अजोपी सन्न भूताना स्वरोपति स्वामधिष्ठा संभुवामया च भूतेषु विभक्त चित्म सिद्धांति अच्छा बतलाते हैं सुनो प्रत्यक्ष सिद्ध होने के कारण ही बंधन की सत्यता नहीं बतलाई जा सकती क्योंकि प्रत्यक्षता तो सत्य और असत्य दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में समान रूप से देखी जाती है बाध न होने के कारण भी इसकी सत्यता सिद्ध नहीं होती क्योंकि शास्त्र विधि और कारण दृष्टि से इसका बाध होना संभव है ही जैसे कि उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है एकत्व ही है द्वैत नहीं है क्योंकि ज्ञान हो जाने पर वेद का अभाव हो जाता है एक ही अद्वितीय है विकार वाली से आरम्भ होने वाला नाम मात्र है एक ही सद्वस्तु है यहाँ नाना कुछ भी नहीं है सबको एक रूप ही देखना चाहिए प्रकृति को माया समझो मायावी परमात्मा इस संपूर्ण प्रपंच को रसता है इंद्र परमात्मा माया से अनेक रूप होकर चेष्टा करता है इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति प्रपंच का मिथ्यात्व और माया मूलकत्व प्रदर्शित करती है श्री भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं मैं अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का प्रभु हूँ तथापि अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया से ही जन्म लेता हूँ वह गेय प्रत्येक शरीर में आकाश के समान अविभक्त एवं एक है तो भी समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ सा स्थित है